मनु जगतने तो तो जगत अनेक, अनेक आकार जगत का हेतु तो एक ब्रह्म केशवगा एक जगत अनेक प्रकार केशवगा ये तो अगम असंभव अप्रमाकृत मैयासप्य मैयास ब्रह्मण Intent? अनेक हेतु संभवे मृत शक्ति ब्रह्म शक्ति मृत शक्ति ब्रह्म शक्ति रने कानंदवा जीवगता निद्रा निद्रा जीवगता स्वनश्चात्र निदर्शन ब्रह्म शक्ति, द्रम्हें शक्ति, द्रम्हें शक्ति, द्रम्हें शक्ति द्रम्हें को नहीं नाशना नाशना नहीं, ना अवतरण क्या हो गई थी हाँ ये पहले शंका करते अनादिकाल आरभ्य प्रतिभास द्वैत से अनादिकाल से आरंभ होता है प्रतिभान होता है द्वैत कादाचित ज्ञानाभ्यास से उसकी निवृत्ति कैसे होगी शंका से उत्तर देते दीर्घ काल निरंतर सत्कार से अभ्यास करने पर निवृत्त हो जाएगा वासना ने कलना दीर्घ काल निरंतरम सादरम चाभ्य निवर्तते दीर्घका निरंतर सादरम चने अनेक, अनेक काला, वा, अनेक वासना सर्वतय निवर्त अनेक काल से होने वाली वासना भी सर्वत निवृत्त हो जाती है दीर्घ काल निरंतर आदर पूर्वक तत्व का अभ्यास करने पर हो ब्रह्म है एक अनेककार जगत तो हेतुतम तनुपन्न संख्य एक ही ब्रह्म है अनेक प्रकार जगत का हेतु तो कैसे होगा यह प्रमाण कहे ये अप्रामिक उत्तर देते हैं माया सहित से उपपद्य वस्तुतः शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं है माया विशिष्ट ही कारण है माया सहित से ब्राह्मण अनेककार जगत हेतु तो हो तो जाएगा माया से संभव है मृछक्ति व्रह शक्ति शक्ति मृछ रनेकानिता सृजेनि यद्वा जीववता निद्रा निद्रा स्वप्नश्चात्र शक्ति निद्रा मृत शक्ति मृत में है उसे घट का कार्य बनते हैं, एक प्रकार मृत है किंतु कार्य बहुत बन जाते हैं। मृत शक्ति व्रह्मशक्ति अनेकान अमृता से जित अनेक मिथ्या वस्तु की सृष्टि करती है ब्रह्म शक्ति, मिथ्या कार्य है तो उसमें कहें मृत शक्ति को जो दृष्टान्त दिया वो तो वास्तव में मृत्यु में शक्ति है उसको दृष्टान्त देना ठीक नहीं हुआ तो इसके यथवा जीव गता निद्रा जीव की निद्रा सपन सात निदर्शन निद्रा के कारण सपन में अनेक वस्तु की सृष्टि कर देता है कर देती निद्रा है जीवगता निद्रा सपन में बहुत सृष्टि कर देती है इसी प्रकार माया ब्रह्मी रह करके अनेक मिथ्या सृष्टि कर सकती है अन्य कार्याणी अन्य का कार्य का की सृष्टि करते शक्ति नु मृत शक्ति सत्यत्षम दृष्टान्त इत्यासंख्य पक्षांतरण मृत में जो शक्ति है घट सराबादी की शक्ति वास्तव है, है। अनेक हेतु हो सकता है, है हो सकती है ये तो दृष्टान्त ठीक नहीं हुआ ऐसा संक्रकण से पक्षांतरण अन्य पक्ष तत्ते तो अथवा जीवगता निद्रा स्वप्न से निदर्शन जीव में जो निद्रा है वो तो सपन में आने अनेक वस्तु सृष्टि कर देती है इसी प्रकार माया ब्रह्म में रह करके अनेक सृष्टि कर सकती है यह जो दृष्टान्त थी अजीव कथा निद्रा है सपन से उसका स्पष्टीकरण आगे दृष्टान्त निद्रा निद्राशक्तिथा जीवे दुर्घट स्वप्नकारिणी ब्रह्मण्य शास्ता माया माया निद्रा जीवे सृष्टिस्थितंतणी यथा जीव है निद्रा शक्ति दुर्घट सारीणी तथा ऐसा माया ब्रह्मणि स्थित सृष्टि स्थिति अंतकारिणी जीव में निद्रा शक्ति है और स्वप्न में दुर्घट सपन कारिणी जो क्या क्या दिखा देती है दुर्घट सपन दिखा देती है निद्रा शक्ति ठीक इसी प्रकार ब्रह्मणि ऐसा स्थित माया ये माया ब्रह्म में स्थित होकर के सृष्टि जगत की सृष्टि स्थिति अंत प्रलेष करने वाली है दांति के माह ब्राह्मण निद्रा शक्ति, शक्ति जीवन में दुर्घट स्वप्न कराती है कारित्व जो निद्रा शक्ति में इसको स्पष्ट दिखाते हैं मूर्ते मृतपुत्रादिकं मृतपुत्रादिकं पुनः पुनः स्वने गति पश्ये समूर्धेदन ये मूर्ते वत्सौ मृतपुत्रकनपुत्र सपने बेहद गति में पश्चिम है तो आकाश की गति देखता है कभी सपन में देख सकता है समृद्ध छेदन अपने श्रीच्छेदेदन अपने दिखता है क्योंकि स्वप्न में दिखता है अन्य समय कभी देखा है सपने में कभी देख सकता है अपना श्री शरीर दिखा है दर्पण में और दूसरे का श्रीच्छेद अपना श्रीच्छेद भी देख सकता है मुहूर्त से मुहूर्त वत्सर अव एक मुहूर्त में समुदाय उभ समुदायत वर्ष राजा हरिशन्द्र के एक बार सपने में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था एक सो, सोते हैं सो जाते हैं ऐसे कोई सपना देखा वो हठा कर कितने सपना लंबा देख लिया और देखा कि वो सब अन्य लोगों बात कर रहे हैं नही दो पांच मिनट के अंदर देख बहुत लंबा सपना इसे कही होता है एक मुहूर्त में कितने वर्ष का सपना दिख दिया मृत पुत्र आदि कंपना वो कोई निश्चय है कि इतने समय चाहिए सपना में 12 वर्ष सपना देखने के लिए तो बारह वर्ष सोना पड़ेगा एक क्षण आधे घंटे के अंदर 12 वर्ष का अनुभव हो जाएगा कोई इसे कहता है समय में अपनी उम्र तो 30 साल है मृत यहाँ में तो पचास साल से हूँ कहता है कस होता है हिसाब करता है इतने में आएगा साल हो गया हम यहाँ रहता है देता हूँ ये सब जैसे जैसे दिखता है इसे ही मानते हैं मृत पुत्र आदि में पुत्र आदि मर गया उसको भी कभी देखता है पुत्र हो कोई मृत व्यक्ति को भी देखता है तो तो सपन सा दुर्घटित हेतु महा सवन दुर्घट क्यों है कारण बताते हैं इदम युक्त ने व्यवस्था त्र दुर्लभा यहाद सपने में युक्तम इति व्यवस्था दुर्लभा ये नहीं है ईदे ठीक है ये अभी से नहीं है सपने जैसे दिखता है जागृत में अभी यहाँ देखते कुटिया में आया तो कभी देखा कि भले बहुत तालाब है आगे एक दिन देखा तो आश्चर्य होता है ना नहीं कहाँ से तालाब आ गया कब बन गया और सपने में देखा तो क्या कहते है तालाब तो रोज हम स्नान करते हैं तालाब तो यहाँ है ही न स्वप्ने में देखा भी देखता है। जो देखता है है है जो यथा तथा सप्ने्य दु इच्छते जैसे जैसे जो जो दिखता है था था तथा तथा तदयुक्त ऐसा ही युक्त माना जाता है जैसा दिखता है ऐसा ही उसमें और व्यवस्था नहीं युक्त है युक्त कुछ नहीं दिखता है उत्तम अर्थम कविमुक्त का न्याय ने स्पष्ट थी। जो अर्थ का उसको स्पष्ट करते है कौमुत्र क्या कहना है कविमुत्र का स्पष्ट करते है जैसे मिले के कोई पत्थर उड़ने लगे इतने बात्यावाई से तो तुल के लिए क्या कहना यो महिमा दृष्ट हो निद्रा निद्रा तदा तदा माया निद्राशक्तिदा तया शैचिचय महिमेति महिमेति महिमेतिदृशो महिमादृश निद्रा तदा माया महिमेति शक्तिरचि ईदृशो महिमा दृष्टा निद्रा शक्तर यदा निद्रा की ऐसी महिमा है महिमा शब्द पुलिंग है हिंदी में स्त्री करते हैं निद्रा शक्ति यदा ईद महिमा दृष्टो ऐसी महिमा लिखी गई तथा माया शक्तर अयम अचिंत्य महिमा है तो किम अद्भुत क्या आश्चर्य यदि निद्राशक्ति में ऐसे ही सामर्थ्य है तो माया शक्ति है अयम अचिंत्य महिमा उसकी महिमा तो अचिंत्य है इसमें क्या आश्चर्य है महिमा रतिं ब्रह्म में माया रह करके माया ही जगत सृष्टि स्थिति अंत करने वाली तो जब माया सृष्टि स्थिति आदि जगत हेतु है तो सब ब्रह्म थोड़ा कुछ प्रयत्न करेगा नहीं कुछ नहीं अप्रय ब्रह्म निष्ठा या माया जगत हेतु थे ब्रह्म अभिक्रिय है कुछ नहीं माया से इसे दिखती है प्रयतमान नहीं प्रयत्न नहीं करने वाले कुछ विकारी तो नहीं है ब्रह्म उसमें रहने वाले माया जगत का हेतु उसमें दिष्टांत देते हैं, शयाने पुरुष है निद्रा सपनम बहुविधम सृजे निर्विकारे ब्रह्म निर्विकार विकारा कल्पय स्वया पुरुषे निद्रा स्वप्नं निर्विकारे बहुविध स्वप्न सृजते पुरुष स्वया वहा सपना निद्रा बहुत सपना बना देती है उसमें पुरुषों को कुछ करना पड़ता है हाथी व्याग्रह भ्या, मकान कुछ बन जाता है सपने में आकाश में कहीं उड़ जाता है पुरुष कुछ करता है पुरुष नहीं रहता है निद्रा में सब दिखा देती है एवं निर्विकारे ब्राह्मणी अशोका था माया विकारान कल्पित माया निर्विकार ब्रह्म में रह करके विभिन्न कार्य दिखाती है तो। तो विकारे मायाशे थी माया के द्वारा जो पदार्थ शिष्ट उत्पन्न है उनको दिखाते हैं है खानी लाग्नि जलोर व्यन्द लोक प्राणीशिला चारा प्राणिधि संत शिक्षाया प्रतिबिंबिता ख अग्न अनिल अनिल अग्नि ख है आकाश अनिल है वायु, अग्नि जल जल के आगे उर्वी उर्वी है पृथ्वी उर्वी के आदि अंड ब्रह्मांड हो गया लोक विभिन्न लोग है प्राणी विभिन्न जीव है शिला पत्थर आदि ये सब विकार विकारा ये सब कार्य है इनमें से जीव प्राणी भी कल्पित है पत्थर भी कल्पित है भूत भी कल्पित है भौतिक कल्पित फिर भी प्राणी में चेतन दिखता है क्यों प्राणी दे प्रतिबिंबिता प्राणियों की बुद्धि में शिक्षा या चैतन्य का प्रतिबिंबा चिताभाषक प्रतिबिंबित होती है उसके संबंध से चेतना कहे जाते है न पांच भौतिक तो है ना साम्यपी भूत भौतिक का कार्य तो सब पांच भौतिक है के शांति चेतनत्म के शांति जड़तम जड़ क्यों हुए और प्राणी जीव क्यों हुए चेतन क्यों तो ये कहा प्राणी जिसु अंतिक प्रतिबिंबता है प्राणी शरीर के शरीर में अंत करण तो। है चैतन्य का प्रतिम्ब उनसे उसको चेतन कहा गया इतर तरह पाषाण आदि में तदभा तो जड़ तुम उसमें चेतन का प्रतिम्ब नहीं उनसे जड़ है अंत करण स्वच्छ उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब होता है जिस प्रकार एक ही पृथ्वी से दर्पण ही बनता है पाथर पत्थर ही बनता है दर्पण प्रतिम्ब होता है पत्थर में नहीं होता है इस प्रकार भौत भौतिक सब होने पर भी अंतर्ण सत्व का परिणाम सच्चे होने से चैतन्य का प्रतिम्ब होता है उसके संबंध से चेतना कहा गया अदि में चेतना प्रतिम्ब नहीं होने से जड़ कहा गया ले सामान्य जो चेतन है सब के अंदर बाहर एक है उसमें कोई विशेष नहीं है जीव में तो एक विशेष चेतन प्रतिम्ब चिदा भास ही अधिक है चिदा के कारण जहाँ चिदा भास है उसको चेतन कहते हैं जहाँ चिदा भाष नहीं उसको जड़ कहते हैं और सामान्य जो चेतन है सबके अंदर बाहर समान है न चेतना चेतन विभाग चिद रूप ब्रह्म कृत एवं न स्याद चिद रूप ब्रह्म है तो चेतना नहीं तो अचेतन ऐसा क्यों नहीं बना चेतना चेतन विभाग चिद रूप ब्रह्म कृत क्यों नहीं हो इतिहास ब्रह्म सर्वोपाधान सर्वत्र समित सब का उपादान ब्रह्म है सर्वोपादान से सर्वत समान है इसलिए कही ब्रह्म है कहीं नहीं है ऐसा नहीं कर सकते समान से ब्रह्म के कारण चेतना चेतन विभाग नहीं चिदाभाष के कारण चिदा भाषा तो चेतन का नहीं तो अचेतन कहते है चेतना चेतने स्वे चेतना चेतने सचिदानंद लक्षण सचिद समानम ब्रह्म ब्रह्म समे तना चेतनसु समानं ब्रह्म सामनम चेतना चेतन जितने पदार्थे भूतभौतिक सर्वत्र ब्रह्म सचिद आनंद लक्षण ब्रह्म समान ही सब रूप चिद रूपे आनंद रूप ब्रह्म समान ही तो भेद क्या है विद्यते नाम रूपे पृथक पृथक नाम रूप भिन्न भिन्न ही नाम रूप छोड़ देव तो सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म ही नाम रूपे भिन्न भिन्न ही ब्रह्मिजड़ साधारण हेतुम चेतनं जड़ साधारण ब्रह्म सर्वत्र है अभी का उसमें तो कारण बताते हैं है ब्रह्म नियते नाम रूपे पटे चित्र स्थित उपेक्षे देश सच्चिदानंदि एक नामूपे पटे चित्रमिव ब्रह्मण स्थिते ये नाम रूप ब्रह्म स्थित है में, में जैसे चित्र पठ में जैसे चित्र दिखते थे वास्तव पट है चित्री कल्पित है इसी प्रकार नाम रूप कल्पित है ब्रह्म में नाम दूप उपेक्षा दो नाम रूपी उपेक्षा कर दे तो सचिदानंद धीर भवेद सर्वत्र जहां जहाँ देखो विचार करो नाम रूपी उपेक्षा कर दो बाकी जो रहेगा सत आनंद अस्थि भावित अस्थि है, है सदरूप ज्ञान भान होता है और आनंद है ब्रह्म रूप समान है केवल नाम रूप कल्पितिन्न ब्रह्म कल्पना आधार कल्पनानां कल्पना जितने कल्पना सब का आधार है ब्रह्म ब्रह्म में सब कल्पित है और अध्यस्त वस्तु जहाँ है अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रहता है अधिष्ठान ही कल्पित रूप से दिखता है इसे सर्वत्र ब्रह्म ही तपद रूप दिखता है रज्जु में सर्प ब्रह्म होता है तो रज्जु ही सर्वत्व दिखती है जो सर्प दिखता है वो रजू ही है रज्जु ही अन्य रूप से दिखती है इसी प्रकार ब्रह्म ही सर्व रूप से दिखने से सर्वगत ब्रह्म है तद तो कथम अवगम्य तो ब्रह्म सब कल्पना आधार है सर्वगत कैसे इतना शन कल्पित नाम रूप त्याग अधिष्ठान ब्रह्म अवगमित इत्या कल्पित नाम रूप छोड़ देंगे तो अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होता है इसलिए ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से है नाम रूप केवल अलग अलग है कल्पित है वो कल्पित अध्यक्ष को छोड़ दे तो अधिष्ठान रहेगा नाम रूप कल्पित तो है उसको कर दे मिथ्या तो निश्चय करे त्याग का ही अर्थ है नाम रूप मिथ्या है अपेक्षा कर दे उसकी बुद्धि नहीं रखे तो सब चीज रूप सर्वत सम विद्या विद्या विनय विनय संपन्न ब्राह्मणी पंडिता ब्रह्म पंडित समदर्शन सम्मानी बाकी नाम ब्रह्म सर्वत्र रूपये रुपता अर्थ है इसमें दृष्टान्त देते है कैसे नाम रूप को छोड़ करके सच्चिदानंद ब्रह्म ज्ञान होगा जलस्थे धो मुखे स्वस्थ देहे दृष्टे दृष्टे देहे धृष्टेक्षतम जल के समीप में तीर में खड़ा है पर नीचे करेंगे सिर नीचे करेगा पर नीचे करेगा पड़ा है और जल में कैसे दिखता है ऊपर देखेगा सिर नीचे दिखता है जलोमुख है स्वस्थ देहे दृष्टि भी जल में अधोमुख है सिर नीचे पैर उच्च में से दिखता है स्वस्थ देहे दृष्टि भी जल में दिखता है देखने पर भी कम उपेक्षा कोई विचार को उसमें सत्य बुद्धि करता है उसकी उपेक्षा करके तीर में स्थित जो स्वय दे आत्मीय अपने देह में तात्पर्य इसमें सत्य बुद्धि मेरा शरीर जल में अपना देह ऐसा नहीं बुद्धि नहीं होती यथा तथा तो इसी प्रकार वो दिखेगा अपने शरीर को समझ लिया ये मैं शरीर हूँ जल में नहीं है तो प्रतिम्ब दिखेगा दिखे तो प्रतिम्ब तो दिखता रहेगा उसमें सत्य तो बुद्धि नहीं है प्रतिमा दिखने पर भी उसकी उपेक्षा करना है सत्य नहीं है वही से जल में दिखता है ठीक इसी प्रकार नाम रूप तो दिखेगा क्योंकि उसे मिथ्या तो बुद्धि करना सत्य नहीं है नाम रूप मिथ्या है शब्द नाम है रूप है उसका अर्थ आकार ये सब मिथ्या है इसको छोड़ दे तो कुछ अस्थि है सत्ता रूप है, है भारत यही नाम रूप छोड़ने पर सचिव है वही ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र समान है इसे नाम रूप का त्याग करने के आते मिथ्या को निश्चय करके उसमें उपेक्षा सत्य बुद्धि का त्याग करना है उपेक्षा करना उसको छोड़ना उसका विचार नहीं करना नाम रूप के विचार छोड़ देना कहीं कुछ होने पर जहाँ कुछ है देखना विचार इतना नाम रूप में है वास्तु आत्मा में नहीं है ऐसा करके उसकी अपेक्षा करनी है सर्वत सारा प्रपंच न कुछ चलता रहता है सब विचार कर जहाँ चलता है क्या नाम रूप में ही सब कुछ है सच्ची देख ब्रह्म अधिष्ठान समान है उसमें कुछ बिगड़ा नहीं इसलिए उसका नाम अचित है उसको सुधार करने का नहीं ना कोई बिगाड़ सकता है वो आनंद है उसमें स्थित हो जाए तो संसार का सुधार कर लिया अपने स्वर को शांत है कुछ परिवर्तन नहीं हुआ वो कूटस्थ है तो निर्विकारण कूटस्थ रज में सर्प जलधारा भूष जितनी कल्पना करे रज में कोई परिवर्तन नहीं मरु में जल की कल्पना करे मरु में गिली नहीं होती शुद्ध स्वरूप शांत अचुत निर्विक्रिय ब्रह्म है निष्क्रिय सारा ब्रह्मांड कल्पित तो हो जितने कल्पित तो होने पर भी निश्चा है उसकी उपेक्षा करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए हो गया तो हो गया सुधार हो गया लोक कल्याण संसार सुधार सब वही कर लिया अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो और अपने स्वरूप में चित्त नहीं होकर के उसको ठीक करना चाहिएगा क्या ठीक करेगा ठीक कोई कर सकता है ठीक हो सकता है कल्पित तो कल्पित ऐसा रहेगा नाम रूप उसको क्या बनाना है कल्पित नाम रूप में उसको ठीक करना सुधार करना जो नाम रूप कल्पित उसका सुधार नहीं होगा ऐसा तो तो ही संसार उसका सुधार का क्या करना अधिष्ठान है आनंद रूप निर्दोष है उसमें चित्त हो जाओ उसमें कोई दोष नहीं उसका न कोई बिगड़ा है न कोई सुधार करना है वो शांत है और बाकी जो संसार है कल्पित है कल्पित तो कल्पित अपने स्वप्न में जो दिखता है उसका सुधार कर लो देखो क्या आगे हम सपने में इसे गलत तो नहीं देखेंगे देखो सपना का सुधार कर सकते हो क्या फिर आज माने, मालूम है कि यहाँ हम ऋषिकेश में के फिर आज रात सपन देखो हम कहीं जाकर पहाड़ में घूम रहे गिर गए तो वहां ऐसा दिखते है तो वो सपन अभी निश्चित तो होने पर भी आज स्वप्न में जो आएगा वो सुरक्षित देखो आकाशगति देखो उसमें सत्य मानना पड़ता है या नहीं उसका सुधार क्या जग गया तो वह क्या सुधार अजयता नहीं जगे सप्रम प्रपंचा करके स्वरूप में तात्पर्य करना ऐसा है नाम रूप की उपेक्षा करनी है टीका में निर अधोमुख परिदृश्य माने भी जल में तो अधोमुख्य देह दिखेगा दिखना पर आदरम परित उसमें कोई आदर सत्य तो बुद्ध नहीं करता है तीरस्थ स्वदेह तद विपरीत है तीरस्थित स्वदेह उसका विपरीत क्या है चरण चरचे इसी ऊपर है उसे मत तो बुद्धि होती है यही में शरीर है इसी प्रकार नाम रूप में सत्य तो बुद्धि छोड़ करके सचिदानंद में सत्य तो बुद्धि करे ओम। इदानी सर्वजन प्रसिद्ध दृष्टानता ये सर्वजन के प्रसिद्ध दृष्टान्त देते सहस्रशो मनोराज्ये मनोराज वर्तमे सदी वतत सर्वरूपेक्षते दुपेक्षा नाम रूपयो मनोराज्य सह स वर्तमान सदैव सर्वे तब उपेक्षते यदवत मनोराज्य है बैठ बैठ करके कल्पना कुछ ना कुछ करते हैं तो ये सब सर्वजन प्रसिद्ध है बैठ कर कुछ कल्पना करते हैं उसके लिए खर्च करना नहीं पड़ता है कुछ करना नहीं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसे करूँगा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए कोई तो महात्मा बताया बैठ बैठी चलता है ऐसा देखता है पहाड़ टूट जाता एकदम अलग हो जाता है तो कल्पना है उसको लगता है सोचता देख कर गाँव में पहाड़ टूट जाए इधर हो जाए उधर हो जाए चुन हो जाए कभी होगा मालूम नहीं होगा किन्तु बैठ बैठे सोचता है हो जाता। ऐसे कभी सोचता ऐसा हो जाता क्या हो जाता नीचे अंदर से कुछ निकला निकलता कुछ होता क्या कल्पना करता रहता तो कुछ नहीं मालूम है कुछ होने वाला नहीं है किन्तु उसको ऐसा अच्छा लगता है सोचता है तो उस समय खुश होकर सब कल्पना करते है ना किन्तु सदैव सर्वे रुपेक्षित है फिर उसकी उपेक्षा कर देते हैं है मालूमती कुछ होने वाला नहीं है ऐसे पहाड़ टू रूपए हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा कुछ न कुछ बना देगा कोई कुछ कल्पना कर लेता है कुछ नहीं उसका उपेक्षा कर देते है इसी प्रकार नाम रूप उपेक्षा ऐसे नाम रूप की उपेक्षा करनी है वो कुछ नहीं है नाम रूप मिथ्या है मिथ्या नाम रूप में अच्छा बुरा सोचना ही नहीं है नाम रूप में सत्य बुद्धि करने अपनी गलती है और उस समय दोष देखना तो गलती है नाम रूप देखने अपनी गलती है और उसमें संसार में देखना ही दोष ऐसा हुआ ऐसा हुआ बड़ी चिंता करते ऐसे हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए और सब छोड़ो नाम रूपये मिथ्या है बस बाकी उसको छोड़ दो बाकी क्या बिगड़ा बोलो नाम रूपये में को अपेक्षा कर दो बाकी क्या बिगड़ा कुछ बिगड़ा है कुछ नहीं बिगड़ा है तो अपने मन बिगड़ा है मन को सुधार करो संसार को सुधार तो अपने आप हो जाएगा ये मन भी नाम रूपे के अंतर्गत है उसको छोड़ दो स्वरूप में हो जाओ नाम रुके इसे उपेक्षा करनी चाहिए जैसे मानो राज्य की उपेक्षा सब लोग करते हैं वर्धम के वेदांत वेदांत सार है, इसके सार इसके बाद चलेगा में मिल मिल जाएगा यहां, दर, मिल जाएगा चलाएंगे क्या ग्रंथ है सदानंद के द्वारा और बाकी अभी कुछ गोबर लाना है जिनको समय नहीं है काल अथा द्वितिया के दिन सुबह आते सुबह जो आते से, तो वो भी कर सकते हैं और जो समय है अभी खुशी गोबर जाना देखा दो दे जागा।, जागा देखो जो काल छुट्टी में जिनके कार समय छुट्टी आ जाना और जो कारस सुबह आते हैं तो द्वितीय के दिन ही कर सकते हैं जब खुशी गोबर डाल देना वर्षा हो जाएगी ना फिर आदमी गोबर नहीं रह सकते तो